ओम ज्ञानतिमीराश्नाजनशलया चुर मेन तस्मे श्रीगुरव नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नियानंद श्री अद्वैत गदादर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो समय बहुत कम है और इस स्थान की बहुत सारी महिमा है जिसका वर्णन किया जा सकता है श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जहाँ जहाँ मेरे प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण किया है मैं भी उन उन स्थानों में भ्रमण करना चाहता हूँ लेकिन कैसे भ्रमण करना चाहता हूँ यदि कोई उनको पूछे तो कहते अकेले नहीं जाना चाहता कैसे नहीं जाना चाहता अकेले भी नहीं और आपने केवल अपने परिवार के साथ भी नहीं हम दो और हमारे दो के साथ भी नहीं भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं जे सब स्थाने हाँ कि जिन जिन स्थानों में मेरे चैतन्य महाप्रभु गए हैं उन उन स्थानों में मैं जाऊँगा लेकिन प्रणयी भगत संगे भक्तों के संग में जाऊँगा जिनका अनुराग श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति है तो हमारी सारी यात्राओं का जो सार है वो ये है कि हमें भ्रमण करना है जाना है वैसे हम भ्रमण कर रहे हैं ब्रह्मांड भ्रम ते कौन भाग्यवान जीव हम तो वैसे ही भ्रमण कर रहे हैं लेकिन हमें अभी भ्रमण करना है इसलिए भ्रमण करना है कि इस भ्रमण करने का जो संसार है इससे बाहर निकलने के लिए तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद ने ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें दी है कि हमें भक्तों के संग में भगवान कृष्ण की और कृष्ण से प्रेम रखते हैं उनकी सारी लीला स्थलियों को हम देख सकते हैं अनुभव कर सकते हैं तो शास्त्र कहते हैं किसी भी जब स्थान में जाते हो विशेष रूप से श्रीमद् श्रीमद्भागवतम में वर्णन आता है जिसमें कहा गया है कि श्रीमद् श्रीमद्भागवतम में शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल तीर्थ स्थानों का भ्रमण करता है वहां जाकर जो सरोवर है या जल है उसमें केवल स्नान आदि करके उन जगहों को केवल देखकर वापस आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति की तुलना श्रीमद् भागवतम एक गधे से करते हैं किससे करते हैं गधे से। स एव गोखरा। वो कहते हैं कि वो गाय के समान है और गधे के समान है ये दोनों मूर्ख हैं। ये दोनों क्या है अभी कोई कहेगा गाय पूजनीय है वो मूर्ख कैसे हो सकती है तो भागवतम में अलग वर्णन आता है कि जब गाय है गाय जब बछड़ा उसका मर जाता है जन्म देने के बाद कई बार तो जो किसान है उस बछड़े के अंदर भूसा या जो भी कुछ भर के वैसा उसका रूप बना देता है और उसके बाद ही गाय क्या करती है दूध देना शुरू करती है अन्यथा दूध देती नहीं है तो शास्त्र कैसे इस दृष्टि से गाय को देखोगे तो वो एक मूर्ख है तो उसी प्रकार से को, केवल कोई व्यक्ति धामों में जाता है तीर्थ स्थानों में जाता है वहाँ के मंदिरों में दर्शन कर लेता है तीर्थों में स्नान कर लेता है ऐसा घूम करके वापस आ जाता है लेकिन वहाँ जाकर एक कार्य करना भूल जाता है तो वो व्यक्ति गधे से बढ़कर नए है या ऐसे मूर्ख गाय से बढ़कर कर नए है तो शास्त्र कहते कौन सा कार्य तो विशेष रूप से शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति भगवान के स्थानों में जाता है आध्यात्मिक स्थानों में जाता है तो उसकी लालसा होनी चाहिए उस व्यक्ति ने ढूंढना शुरू करना चाहिए वहां जाकर किसको एक साधु को ढूंढना चाहिए और एक साधु को ढूंढकर उनके द्वारा उस स्थान को स्थानों की जो महिमा है कथा है उसको क्या करना चाहिए अच्छी तरह से श्रवण करना चाहिए इसलिए शास्त्र कहते हैं कई बार उन स्थानों में जाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है यदि व्यक्ति उन स्थानों की महिमा जिस स्थान में आप हो वहां रहकर सुनते हो वो ज़्यादा महिमा मंडित हैं वो ज़्यादा ग्लोरियस हैं तो इसलिए अधिकतर जोर होना चाहिए कभी भी हम किसी स्थानों में जाते हैं तो हमारा पूरा प्रयास पूरा फोकस होना चाहिए कि मुझे क्या करना है अधिक से अधिक श्रवण करना है यदि श्रवण नहीं किए तो हमारा भ्रमण उन दो प्राणियों के समान है उनसे बढ़कर हम नहीं हैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पुण्य लाभ हम अर्जन करेंगे लेकिन जो भगवान के प्रति भक्ति की जो भावना है वो हृदय में प्रकट नहीं हो सकती इसलिए शास्त्र कहते हैं धाम में जाता है व्यक्ति तो उसके हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम की सुप्त भावना है वो जागृत हो जाती है ये धाम का पहला प्रभाव है दूसरा प्रभाव क्या है कि जो मलिन चेतना है वो बिल्कुल ऊपर उठ जाती है दिल्ली में एक अलग चेतना थी जैसे हम यहाँ उतरे तो एक अलग चेतना में हम घूम रहे हैं तो धाम का एक प्रभाव है कि जो मलिन चेतना है वो बहुत तीव्र गति से शुद्ध होने लगती है और तीसरा प्रभाव क्या है कि जो धाम है हाँ जैसे धाम हमारा असली घर है धाम क्या है हमारा असली घर है इसलिए तो भगवान आते बार बार उनके भक्त आते हैं शास्त्र आते हैं और हमें सिखाते हैं कि तुम इस भौतिक जगत में हो ये तुम्हारा असली स्थान नहीं है तुम्हारा स्थान तो क्या है वैकुंठ है, गोलोक वृंदावन है तो इस प्रकार से ये जो धाम है ये तीन प्रकार का जो प्रभाव है हर एक को दिखाता है लेकिन इसके लिए भी एक राइट एटीट्यूड एक राइट अप्रोच होना चाहिए तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमेशा भक्तों के सानिध्य में भगवान के धामों में जाना चाहिए और विशेष रूप से ये जो स्थान है जहाँ हम बैठे हैं ये भगवान जगन्नाथ या कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय हैं ये जो स्थल है हाँ? तो ये जो स्थल ही क्या पूरा जो ओडिशा है वो जगन्नाथ को बहुत अधिक प्रिय है कृष्ण को उड़ीसा का दूसरा नाम क्या है उत्कल क्या नाम है उत्कल जो प्रहलाद के पुत्र आदि जो हुए थे आगे उनका पुत्र था उत्कल थे ना उनके उन्होंने यहाँ राज्य किया था जिनके कारण इस स्थान का नाम उत्कल है और ये जो उत्कल देश है वो चार भागों में बटा हुआ है शंख चक्र गदा और पद्मा क्योंकि भगवान ने जब गयासुर को मारा तो भगवान बहुत आनंदित हो गए आनंदित होकर इस स्थान में नाचने लगे नाचते नाचते नाचता है तो व्यक्ति ध्यान नहीं देता ना मेरे पास बैग है तो हम कीर्तन में रख देते लेकिन मोबाइल को रख देते जब में मोबाइल को इतना इजीली नहीं त्यागते भगवान के हाथ में तो चार चार चीजें थी इतना आनंद आ गया यहाँ आकर कि नाचने लगे कृष्णा और भगवान और उन्होंने क्या कि चारो आयु यहाँ छोड़ दिया हाँ तो ये चारों आयुध जहा गिरे वो चार क्षेत्र बने जो जगन्नाथपुरी है उसको क्या कहा जाता है शंख क्षेत्र और जो कोणार्क है उसको पद्मक कहते हैं ये जो भुवनेश्वर है ये चक्र क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र है चक्र क्षेत्र और जहाँ हम जाजपुर जा रहे हैं वो गदा क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र है गदा क्षेत्र तो ये चारो क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें ये जो स्थान है भुवनेश्वर हाँ भुवन के ईश्वर हाँ ये नाम क्यों पड़ा था भुवन के ईश्वर कौन है कौन है भुवन के ईश्वर भुवन क्या है त्रिभुवन हाँ जो तीन लोक है ना स्वर्ग लोग ऊपर वाले लोक मध्य लोक और पाताल इनको त्रिभुवन कहते हैं और इनके जो स्वामी हैं वो कौन है शिव जी हैं और इनकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो कौन है पार्वती देवी इसलिए उसका नाम भुवनेश्वरी है और इनका नाम क्या है भुवन ईश्वर है पहले तो वो यहाँ नहीं थे तो कई अलग अलग ये जो स्थान है इसके कई सारे नाम है शास्त्रों के अनुसार एक तो वैदिक नाम है इसको कहते हैं एक आमर क्षेत्र क्या कहते हैं आवाज आ रहा है आपको तो एक आमर क्षेत्र कहते हैं एक आमर क्षेत्र ये तीन योजन में चौड़ा है जिसमें एक योजन बहुत ही विशाल एक मैंगो ट्री है यहाँ अभी तो हमारे दृष्टि से ओझल है हमें तो खुद को देखने के लिए भी शीशा चाहिए तिलक लगाने के लिए भी क्या चाहिए होता है शीशा चाहिए होता है तो ये दिव्य चीज़ों को कहाँ देख पाएंगे तो लेकिन ये जो स्थल है जो एक आमृत क्षेत्र से बना है एक बड़ा सा आम है आम ट्री है जिसके नीचे एक क्षेत्र है भुवनेश्वर जो ये स्थान है तो यहाँ स्वयं भगवान कृष्ण और उनके साथ जो शिवजी हैं महादेव वो यहाँ निवास करते हैं तो शास्त्रों में कई सारी अलग अलग कथाएं आती हैं कि क्यों भगवान शिवजी ने ये स्थान चूज किया या क्यों भगवान कृष्ण ने उनको ये स्थान प्रदान किया ये भगवान के चरणों का स्थल है बल्कि शास्त्र कहते हैं जगन्नाथपुरी में जिसको भी जाना है उसको सबसे पहले यहाँ आना चाहिए ये जैसे भारत का गेट ऑफ इंडिया है ना मुंबई में वैसे ये जगन्नाथपुरी का गेट क्या है ये भुवनेश्वर है चैतन्य महाप्रभु को ले लो या हमारी परंपरा के जो भी महान आचार्य ग्रंथ हैं जब भी जगन्नाथपुरी आते थे तो पहले कहाँ आते थे भुवनेश्वर में आते थे यहाँ आकर लिंगराज महादेव को प्रणाम करते थे उनकी स्तुति करते थे उसके उपरांत ही जगन्नाथपुरी जाते थे हाँ तो ऐसा ये जो स्थल है ये भगवान जगन्नाथ ने या कृष्ण ने शिव को प्रदान किया था क्योंकि जब इनका विवाह हुआ शिवजी और पार्वती का हाँ तो ये लोगों ने मैंने पहले भी ये कथाएँ सुनाई हैं तो जब इनका विवाह हुआ तो इनके पास रहने के लिए स्थान नहीं था लेकिन जो पार्वती ऐसी पत्नी की कभी कंप्लेंट नहीं करती थी कि मुझे ये नहीं है मुझे वो नहीं है मुझे वो चाहिए कभी नहीं और शिवजी तो वैसे ही विरक्त महाराज है उनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं तो पत्नी के लिए क्या अरेंज करेंगे शादी तो हुई उनकी लेकिन उसके बाद वो ले गए एक पेड़ के नीचे बिठा दिया उनको पत्नी को और वह खुद भी बैठ गए और ये इतना अधिक अनुराग है शिव का कृष्ण कथा करने में कि पूरे दिन रात कृष्ण कथा करते रहते थे और ऐसी कृष्ण कथा में शिवजी ने इस स्थान का वर्णन किया था कि ये एक ऐसा स्थल है एकाम्र क्षेत्र जिसको सुनने के बाद पार्वती के हृदय में एक तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई कि मुझे जाना ये स्थान को देखने के लिए हाँ तो पार्वती तत्पर थी यहाँ आने के लिए लेकिन दूसरा एक कथा है जिसमें वर्णन आता है कि इनके विवाह के उपरांत ये लोग वटवृक्ष के नीचे या पीपल के नीचे रहे जहाँ पूरे दिन कृष्ण कथा करते रहते थे पार्वती केवल श्रवण करते थे और ध्यानपूर्वक या सुना करते थे तो जब गर्मी के दिन थे या ठंड के दिन थे पार्वती ने कभी कम्प्लेट नहीं की कि अभी घर ही चाहिए रूम के अंदर कथा होनी चाहिए लेकिन जब बारिश के दिन आए तो पार्वती से रहा नहीं गया पार्वती देवी कहते ठीक है आप तो बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं लेकिन अभी बारिश आएंगे तो कथा में व्यत्य होगा कि नहीं हाँ तो शिव जी को कथा में बाधा पसंद नहीं है किसको बाधा पसंद नहीं है हाँ हम तो बाधा चाहते हैं हाँ बाधा का जो वो लेके बैठ जाते हैं सामने तो शिव जी ने कहा ठीक है बारिश आना जैसे शुरू होने वाली थी पत्नी का हाथ पकड़ा कहते कथा कंटिन्यू होनी चाहिए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है कीर्तनीय सदा हरे कृष्ण का गुणगान हमेशा होना चाहिए तो अपने पत्नी का हाथ पकड़ा और वो बादलों के ऊपर गए और वहाँ स्थिर हो गए और फिर अपना कथा कंटिन्यू पार्वती कथा सुन रहे थे और शिव जी बोल रहे थे इसलिए शिव जी का एक नाम पढ़ा जिम केतु हाँ, तो ऐसे शिव जी फिर पार्वती ने का अभी घर चाहिए तो वाराणसी आपने सुना उनके लिए वाराणसी बनाया और जिस दिन पूरा बना दिया और सबको आमंत्रण बन दिया कि हमने घर बनाया है नया घर आप आइए ज़रा आपका कृपा चरण डालिए तो सारे बड़े बड़े लोग आ रहे थे ऋषि महर्षि गण देवता गण आ रहे थे सबको कुछ ना कुछ दे रहे थे सारे लोग चले गए शाम का समय हो गया लेट इवनिंग तो उस समय एक ब्राह्मण आया और कुछ लेके आ गया शिवजी और पार्वती के लिए लेकिन देखा कि अभी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए कुछ ना कुछ देना चाहिए तो देने के लिए पार्वती को पूछा कुछ है हमारे पास तो कहते कुछ भी नहीं है लेकिन शिव जी कहते एक चीज है क्या था वो उनका घर था वो घर ही डोनेट कर दिया फिर फिर पत्नी का हाथ पकड़ा फिर कैलाश में पेड़ के नीचे बैठ गए तो फिर बाद में वो वाराणसी भी चला गया उनके हाथ से फिर नर लोग मतलब मनुष्य लोग राज्य करने लगे आगे चलकर काशीराज नाम का राजा व राज्य करने लगा और कृष्ण का प्रतिद्वंद्वी था द्वापर में और उस समय वो शिव जी की उसने इतनी आराधना की और उसने कहा कि हे शिवजी आप प्रसन्न हो गए हैं तो मैं ये द्वारकाधीश कृष्ण हैं उनके साथ युद्ध करना चाहता हूँ आप मेरे साथ आइए हाँ अपने सारी सेना के साथ उनकी सेना तो सारे भूत प्रेत है हाँ उसके साथ आइए हम कृष्ण को पराजित करेंगे कृष्ण को मार डालेंगे तो उस समय वो शिव भी अपनी सारी सेना के साथ उनके पीछे चलते हैं काशीराज के साथ और वो सब लोग जब उनका युद्ध होता है तो कृष्ण देखते हैं कि मेरे भक्तों में सबसे बड़ा भक्त तो ये महादेव है देखा इसको आज क्या हो गया है कि मेरे विरोध में इसने क्या किया है जंग छेड़ दी है तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगा कि ये मेरे भक्त का आज बुद्धि कुछ खराब हो गया है तो भगवान ने क्या किया अपने सुदर्शन के द्वारा क्योंकि उस काशीराज ने कहा था अपने सारे प्रजा को वाराणसी के कि आज कृष्ण की गर्दन काट के मैं काशी में डाल दूंगा आप सब लोग उस गर्दन को देखने आ जाइए इतना अहंकार करते हुए वो गया था द्वारका की ओर लेकिन कृष्ण ने उसी की गर्दन काट दी सुदर्शन के द्वारा और उसका गर्दन को भेज दिया काशी में तो सारे लोग काशी के एकत्रित हो गए देखने के लिए कि शायद ये कृष्ण ही है जब नजदीक गए तो देखा कौन था काशी था तो भगवान ने सुदर्शन को गा काशीराज को मारा है अभी ये शिवजी का भी पीछा करो कई बार भक्त होते हैं ना अब उठ हरकतें करते रहते हैं उनको कुछ कहा जाए हाँ करते भी है और फिर थोड़ी उठ पटंग करते तो उसको दंडित दंड देना आवश्यक होता है तो उसी प्रकार से कृष्ण ने सोचा कि जाने दो अभी शिवजी के पीछे जाने दो ये सुदर्शन को सुदर्शन शिव के पीछे भाग रहे थे शिवजी आगे भाग रहे थे शिव जी जहाँ जहाँ गए सुदर्शन उनके पीछे शिव को याद आया कि ये सुदर्शन पहले दुर्वासा के पीछे भी भागा था किसके प्रति अपराध किया था अमरीश के प्रति शिवजी को डर लगा कि ये सुदर्शन तो एक के हाथ में रहता है किसके कृष्ण के तो फिर वो कृष्ण के चरणों में गए कृष्ण को इतना गुस्सा आया उस दिन कहते तुम हाँ तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे अगेंस्ट लड़ने के लिए आए उस काजे के साथ तुम तो भागवतम में तो तुम्हारा नाम है क्या नाम है वैष्णवा नाम यथा शंभु वो कहते हैं निम्नगा नाम यथा गंगा नीचे की ओर बहने वाली सारी नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है उसी प्रकार से जितने भी वैष्णव हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कौन है शिवजी हैं तो भगवान ने इतनी क्लास लगाई उनकी पूरा शिव रोने लगे तो शिव ने कहा है प्रभु मैं तो अज्ञान ही हूँ कभी कभी ये जो अपना जो व्यक्ति के पास कभी कभी पद आ जाता है या ऐश्वर्य आ जाता है या कुछ विशेष योग्यता आ जाती है तो व्यक्ति क्या करता है सब कुछ भूल जाता है अब वो अपने अहंकार में कार्य करता है फिर वो किसी को सम्मान दे ना दे वक्तव्य कैसे करे उसकी वो परवाह नहीं करता तो भगवान को कहते हैं कि हे है कृष्णा जब जब मैं आपसे दूर हो जाता हूँ ना तब, तब ये ये प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में आते हैं, हैं। सारे सारे आ आ जाता है, स्ट्रगल्स जाते हे कृष्णा hey आप क्या करो मुझे आपके चरणों में रखो नजदीक रखो। जब ये निवेदन सुना शिवजी का तो भगवान कृष्ण ने क्या किया एक ही ऐसा स्थान है मेरा हाँ जो तुम्हारे लिए है और वो मेरे चरणों में वो तुम्हारा स्थान है और तुम्हारे लिए मेरे भी एक विशेष सेवा है तो शिवजी बहुत आनंदित हो गए कि कौन सा वो स्थान है आप मुझे प्रदान करो मैं वहाँ निवास करना चाहता हूँ तो शिवजी ने भगवान ने कहा कि मेरा जो नीलाचल क्षेत्र है नीलाचल कौन सा स्थान है जगन्नाथपुरी भगवान ने कहा मेरा जो नित्य धाम है नीलाचल उसके पास ही एक आम्र क्षेत्र है हाँ ये शास्त्र कहते क्योंकि शिव को पहले लगा इतना दूर जाना पड़ेगा हाँ उनको याद आ गई कि उन्होंने कहा वहाँ गंगा होगी क्या वहाँ मणिकर्णिका घाट होगा मैं वाराणसी को कैसे छोड़ सकता हूँ मुझे बहुत प्रिय है भगवान कहते अरे मणिकर्णिका घाट से बड़ी मेरी जानव, जानवी चाहवी वहाँ है उससे भी बढ़कर एक क्षेत्र है तुम वहाँ चले जाओ तो शिवजी जी इस स्थान में आकर भगवान के इस यहाँ आकर निवास करते हैं और एक सरल सेवा उनको दी गई है इस स्थान में क्या है वो क्षेत्रपाल कौन सी सेवा क्षेत्रपाल क्षेत्रपाल में सिक्योरिटी गार्ड क्या सिक्योरिटी गार्ड तो जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे तो पांच शिवजी हैं वहाँ जगन्नाथ की सारी सेवाएं उनसे संबंधित हैं हाँ नीलकंठेश्वर है फिर मारकंडेश्वर है ऐसे काफी सारे शिवजी हैं वहाँ तो ऐसे शिव को क्षेत्रपाल मीन्स सिक्योरिटी गार्ड की सेवा दे तो ये गेट है जगन्नाथपुरी का जिसके गेट पर ये निवास करते हैं तो शिवजी जब यहाँ आए तो शिवजी ने कहा भगवान आप भी मेरे नज़दीक होने चाहिए तो फिर शिवजी के निवेदन से भगवान एक विशेष रूप में यहाँ प्रकट हो जाते हैं जिनको कहा जाता है अनंत वासुदेव क्या अनंत वासु इस मंदिर से बाहर जाएंगे गेट के तो वहाँ अनंत वासुदेव का मंदिर है तो ऐसे शिवजी यहाँ आकर निवास करते हैं बल्कि जैसे और एक पुराण में वर्णन आता है कि शिवजी से जब इस क्षेत्र की महिमा पार्वती ने सुनी तो पार्वती सबसे पहले यहाँ आई यहाँ आई तो उसने गोपालिनी का विष धारण किया था एक होता है ना गोपाल दूसरा है गोपालिनी हाँ जो गांव की स्त्रियाँ हैं गव्य छराने वाली वगैरह तो ऐसी पार्वती देवी उस रूप में आई यहाँ यहाँ आकर देखा उस समय तो मंदिर नहीं था ये जो शिवलिंग है शुभ्र और ब्लैक वर्ण का है जो बहुत विशाल है यहाँ आकर उन्होंने देखा क्योंकि यहाँ शिवजी नहीं है यहाँ कौन है दोनों हैं हर और हरि है हर मीन्स महादेव और हरि मीन्स कौन है कृष्ण है या विष्णु है तो दोनों यहाँ हैं वो जो राउंड शेप है वो शिवजी है और जो ढका हुआ था वो शालीग्राम शिला हैं उसके नीचे तो इसलिए ये जो स्थल है सबसे महत्वपूर्ण है शिवजी के इस पृथ्वी में जितने भी स्थान हैं चाहे बारह ज्योतिर्लिंग हो या जो भी हो इसलिए ये सारे सारे स्थानों का राजा है इसलिए इसका नाम क्या है लिंगराज महादेव तो यहाँ व्यक्ति यह तो करोड़ों शिवलिंग हैं इस भुवनेश्वर सिटी में करोड़ों से अधिक लाखों लाखों से भी अधिक करोड़ों हैं तो ऐसे शिव यहाँ आकर दर्शन किया उस शिवलिंग का उन्होंने पार्वती ने और एक आश्चर्य देखा उन्होंने कि हजारों शुभ्र वर्ण की गव्य नज़दीक के सरोवर से बाहर निकल आ जाते थे और इस इस इसके ऊपर आकर सारा दूध से उनका अभिषेक करती थी वो गायें और सारी गायें परिक्रमा करके फिर से उस सरोवर के अंदर जाके आदृश हो जाते थे पार्वती को बड़ा आश्चर्य लगा पार्वती ने क्या किया कई महीने यहाँ रह रोज कई सारे फूल तोड़ के ले आते थे और फूलों से उनको श्रृंगार आदि करते थे तो ये पार्वती जब यहाँ घूम रही थी बहुत सुंदर थी तो उस समय दो ऐसे युवक आँसुरों ने इनको देखा और उनको लगा कि ये तो हमारी पत्नी होनी चाहिए या ऐसी अकेले जंगल में क्यों घूम रही हैं उन दो आँसुरों का नाम था कृति और एक का नाम था वास क्या नाम था उनका कृति और वास तो उन्होंने ये दोनों भाई थे द्रोमिल एक आसुर था उसके पुत्र थे और इनको मरने का इतना ईजिली वरदान नहीं था कि ईजिली मर सकते हैं तो पार्वती को देखकर इनको लालच आ गया इस भाई ने कहा वो आपकी भाभी है दूसरे ने कहा वो आपकी है फिर दोनों ने कहा नहीं हमें दोनों को उनसे शादी करनी है पार्वती के जैसे पार्वती ने देखा इनको पार्वती देवी ने तुरंत शिव का स्मरण किया इस स्थान में शिवजी तुरंत एक गोपाल वेश में प्रकट हो गए और वो कहते आपको डरने की आवश्यकता नहीं है मृत्यु के लिए तो अपने कंधे पर लेगा उससे मैं क्या करूंगी शादी करूंगी या मैं आपकी भारिया बनूंगी तो इन दोनों ने कहा नहीं एक के लिए नहीं दोनों हम शादी करेंगे उनसे दोनों ने कहा कि आपके दोनों चरण कहा रखो एक ने कहा इस कंधे में एक रखो और दूसरे ने कहा दूसरे के कंधे पर तो पार्वती जेवी उन्होंने कंधे पे दोनों के कंधों में पाँव रखा और पुराणों में वर्णन आता है कि अपना विराट भूणेश्वरी का ऐसा रूप धारण किया जिसके द्वारा ये दोनों पृथ्वी के अंदर धंस गए और उनकी मृत्यु हो गई और फिर उसी समय से शिवजी और पार्वती इस स्थान को छोड़ते नहीं हैं भुवनेश्वर ये जो स्थल है एकाम्र क्षेत्र शिवजी और पार्वती स्थान से कदापि बाहर नहीं जाते भगवान को कहा कि हम यहाँ से बाहर कभी नहीं जाएंगे हम हमेशा यहाँ निवास करेंगे क्योंकि आप नीलाचल में निवास करते हो जगन्नाथ के रूप में तो तब से यहाँ भगवान निवास करते हैं और फिर जब पार्वती ने इन दो को मारा तो उनको बहुत प्यास लगी प्यास लगी तो वो कहती मुझे प्यास लगी ये जल चाहिए तो उन्होंने फिर अपना त्रिशुल जैसे मारा तो एक एक छोटा सा कुआ बना इतना छोटा है आज भी है वहाँ और बहुत ही मीठा जल है शिला प्रभुपाद जब यहाँ आए थे सेवन के आसपास और आखिरी उन्होंने इसको भुवनेश्वर मंदिर बनाया 108वां मंदिर है शिला प्रभुपाद के द्वारा तो प्रभुपाद यहाँ इस मंदिर के सामने और बिंदु सरोवर का तट उधर पीछे रोज वॉकिंग के लिए आया करते थे और ये जो स्थान जो ये त्रिशुल से जो कुआ बनाया था उस स्थान का नाम है केदार गौरी क्या नाम है ज़ोर से बोलिए तो केदार गौरी का जल बड़ा मीठा है और विशेष रूप से पेट की सारी व्याधियाँ खत्म करता है तो प्रभुपाद के लिए रेगुलर वो पानी ड्रम्स में भर के जाता था मुझे कई सीनियर डिवोडीज ने कहा बहुत साल पहले कि प्रभुपाद ने गोपाल कृष्ण महाराज को ये सेवा दी थी कि मुझे पानी लेके आना तुम तो वहाँ से हाँ मुझे वो पानी प्रभुपाद ये जल पिया करते थे तो बहुत पहले हम रेगुलर जाते थे भक्त लोग वहाँ एक बाल्टी है जिससे पानी निकालो और बहुत ही शुद्ध पानी है वो हाँ तो वो पिया करते थे तो पार्वती देवी ने कहा इतने छोटे से कुएं से काम नहीं बनेगा मुझे विशाल जलाशय चाहिए जिसका मैं पान करना चाहती हूँ जल पीना चाहती हूँ तो फिर शिवजी ने अपने नंदी को भेज दिया इस ब्रह्मांड में जितने तीर्थस्थल हैं त्रिभुवन में स्वर्ग में पाताल में जहाँ मर्जी जितने हैं सबको इन्विटेशन दिया किस किसको किसको भेजा था नंदी, नंदी मंदी महाराज को नंदी बैल को वो नंदी है पीछे बहुत सुंदर नंदी है उनको भेजा कि सबको बुला के लाओ और सबको लाया और शिव जी ने कहा आप सब लोग यहाँ एक एक बूंद गिर जाओ तो सारे वर्ल्ड के सारे तीर्थ वहाँ गिरते हैं तो वो सरोवर बनता है उसका नाम क्या पड़ा बिंदु सरोवर तो फिर भगव क्योंकि शिवजी भगवान के बिना रह नहीं सकते उन्होंने कहा मैं ये अकेले ही स्थान में रह रहा हूं भे कृष्णा आप निवास कीजिए तो भगवान को कहा आपको यहाँ मेरे संग में रहना होगा मैं आपको देखना चाहता हूँ नित्य रूप से तो फिर भगवान ने स्वीकार किया भगवान कहते मैं यहाँ रहूंगा क्या मैं तो तुम्हारा सेवक बन के यहां रहूंगा क्या बनूंगा ये भगवान का गुण है भगवान अपने भक्त के दाशता या सेवक की जो भावना है वो स्वीकार करते हैं भगवान कहते तुम मेरे जगन्नाथपुरी के लिए सिक्योरिटी गार्ड हो तो मैं भी तुम्हारे ये भुवनेश्वर के लिए क्या हो क्षेत्रपाल हूँ तो भगवान यहाँ क्षेत्रपाल के रूप में है बिंदु सरोवर के किनारे अनंत वासुदेव है जहाँ भगवान जगन्नाथ शिला के रूप में है क्योंकि जगन्नाथ जी तो वुडन फॉर्म में है तो यहाँ स्टोन के फॉर्म में है जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा ऐसे चतुर्भुज विग्रह उनके उस सरोवर के किनारे ही हैं तो ऐसे कई सारे चीज़ें हैं शास्त्रों के अनुसार इस स्थल का जो महिमा है पुराण आदि वर्णन करते हैं और शास्त्र कहते हैं कि यहाँ जाकर क्योंकि जो वैष्णव हैं उनको यहाँ वहाँ शिवजी का प्रसाद स्वीकार नहीं करना चाहिए और उसको खाना नहीं चाहिए अभक्ष हैं शास्त्रों के अनुसार लेकिन शास्त्र कहते हैं जब ये प्रश्न पूछा गया व्यास के द्वारा कि फिर यहाँ आके स्वीकार करना चाहिए क्या शिवजी का प्रसाद हाँ तो शास्त्र कहते हैं यहाँ आकर स्वीकार करना चाहिए क्यों क्योंकि लिंगराज महादेव जो ये यहाँ शिवजी हैं ये भगवान अनंत वासुदेव को अर्पित किया हुआ वो चिष्टा ही स्वीकार करते हैं और कुछ नहीं तो इसलिए यहाँ चैतन्य महाप्रभु जब आए पहली बार तो चैतन्य महाप्रभु पूरे दिन नाचते रहे अंदर इस मंदिर के यह मंदिर 1500 साल पुराना है कितना लगभग 15 आदि जो राजा हुए हैं उन्होंने बनाए बाद में जगन्नाथपुरी का मंदिर बना जो ग्यारह साल पुराना है तो ये बहुत पुरातन मंदिर है जहा चैतन्य महाप्रभु आए चैतन्य महाप्रभु लगभग दो तीन दिन यहाँ रहे एक दिन पूरा उन्होंने नृत्य किया इतने आनंदित हो गए अपने प्रिय भक्त शिवजी को देखकर चैतन्य महाप्रभु के मुख से जैसे हम शिक्षा महाप्रभु से मुख से निकला है वो कौन सा है शिवाष्टक कौन सा अष्टक है यहाँ आकर उन्होंने शिवजी की महिमा में आठ श्लोक बोले उनका गुणगान किया और यहाँ उनके प्रति हेतु नृत्य किया श्रवण किया और चैतन्य महाप्रभु ने उनका जो प्रसाद है वो ग्रहण किया तो वास्तव में शास्त्र कहते हैं जो शिवजी हैं हाँ वो भगवान नहीं हैं लेकिन भगवान के सर्वोत्कृष्ट सेवक है इस भावना से उनको हमें आदर और उनके प्रति सेवा का भावना होना चाहिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि शिवजी का जितना अरुणाग कृष्ण कथा में है हरिनाम लेने में है और कृष्ण के स्वरूप को देखने में है ये संसार में और किसी का इतना अनुराग नहीं है बल्कि वो पार्वती से शादी नहीं कर रहे थे ये कृष्ण ने कहा तुम शादी कर लो कहते मैं तो आपका हुए हाँ तो ऐसे शिव जी महानतम है जो निरंतर कृष्ण के नामों का गुणगान करते हैं ब्रह्मा बोले चतुर मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे महादेव पंचमुखे ओरिजिनली महादेव शिव जी के कितने मुख हैं पांच मुख हैं जिनके द्वारा पहले एक मुख था ब्रह्मवय पुराण में कथा आता है फिर उनकी इतनी लालसा उनके नाम लेने के लिए हुई स्वरूप को देख ब्यूटी को देखने के लिए हो गई कृष्ण के उन्होंने कहा मुझे और नेत्र चाहिए तो उनके पांच और चार मुख आ गए जिसके द्वारा वो निरंतर नाम लेते हैं और निरंतर भगवान के गुणों को क्या करते है? अपने जीवा से गान करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे लिंगराज महादेव के एक क्षेत्र के अनंत वासुदेव के बिंदु सरोवर के श्री चैतन्य महाप्रभु के शील प्रभुपाद के निता गौर प्रेमानंदे